पातंजल योग सूत्र केवल निपाद निर्माण चित्तान्यस्मिता मात्रात् चौथा बनाए हुए चित्त केवल अस्मिता अहम तत्व से होते हैं कर्मवाद का तात्पर्य यह है कि हमें अपने भले बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है और सारे दर्शन शास्त्रों का एकमात्र उद्देश्य यह है कि मनुष्य अपनी महिमा को जान ले सभी शास्त्र मनुष्य की आत्मा की महिमा की घोषणा कर रहे हैं फिर उसके साथ साथ कर्मवाद का भी प्रचार कर रहे हैं शुभ कर्मों का शुभ फल और अशुभ कर्मों का अशुभ फल होता है यदि शुभ और अशुभ कर्म आत्मा पर प्रभाव डाल सकते हों तो फिर आत्मा तो कुछ भी नहीं रही वास्तव में अशुभ कर्म तो पुरुष के अपने स्वरूप के प्रकाश में बाधा भर डालते हैं और शुभ कर्म उन बाधाओं को दूर कर देते हैं तभी पुरुष की महिमा प्रकाशित होती है स्वयं पुरुष में कभी परिवर्तन नहीं होता तुम चाहे तो करो तुम्हारी महिमा को तुम्हारे अपने स्वरूप को कुछ भी नष्ट नहीं कर सकता क्योंकि कोई भी वस्तु आत्मा पर प्रभाव नहीं डाल सकती उससे आत्मा पर मानो एक आवरण भर पड़ जाता है जिससे आत्मा की पूर्णता ढक जाती है योगी जल्दी जल्दी कर्म का क्षय कर डालने के लिए काय शरीर समूह का सृजन करते हैं फिर इन सब शरीरों के लिए वे अपनी अस्मिता या अहम तत्व से बहुत से चित्तों की सृष्टि करते हैं इन निर्मित चित्तों को मूल चित्त से उनका भेद स्पष्ट करने के लिए निर्माण चित्त कहते हैं प्रवित्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेके शाम पाँचवा यद्यपि इन विभिन्न बनाए हुए चित्तों के कार्य नाना प्रकार के हैं तो भी वह एक आदि मूल चित्त ही उन सबों का नियंता है ये अलग अलग मन चित्त जो अलग अलग देहों में कार्य करते हैं निर्माण चित्त कहलाते हैं और इन निर्मित शरीरों को निर्माण देह कहते हैं भूत और मन मानो दो अनंत भंडार के समान है योगी होने पर ही तुम उन पर अधिकार प्राप्त करने का रहस्य जान सकोगे तुम्हें तो वह सदैव विदित था पर तुम उसे भूल भर गए थे तुम जब योगी हो जाओगे, तो वह फिर से तुम्हारी स्मृति में आ जाएगा। तब तुम उसे लेकर जो इच्छा हो, वही कर सकोगे। जिस उपादान से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है यह निर्माण चित्त भी उसी उपादान से निर्मित होता है मन और भूत आपस में एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न पदार्थ नहीं है वे तो एक ही पदार्थ की दो विभिन्न अवस्थाएं मात्र है अस्मिता ही वह उपादान व सूक्ष्म वस्तु है जिससे योगी के ये निर्माण चित्त और निर्माण देह तैयार होते हैं अतएव योगी जब प्रकृति की इन शक्तियों की रहस्य जान लेता है तब वे अस्मिता नामक पदार्थ से जितनी इच्छा हो उतने मन और शरीर निर्माण कर सकते हैं